अध्याय 11. श्री इंदुभूषण सेनगुप्त सन 1910 सौ ईस्वी के कार्तिक मास में काली पूजा के पहले शिलोंग के चंद्रकांत घोष के अनुरोध और आग्रह पर मैं शिलोंग से पहली बार मां का दर्शन करने आया कलकत्ता आकर एक मित्र के साथ जिन्होंने पहले ही श्री मां की कृपा प्राप्त की थी उद्बोधन गया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 अगले दिन निर्दिष्ट समय पर मैं वहां फिर गया श्री श्री मां को प्रणाम कर उनके चरणों में मैं पुष्पांजलि देने जा रहा था तो मां ने कहा अभी नहीं मैं बता दूंगी कि कब देना होगा दीक्षा हो जाने के बाद मां ने अपने दोनों पैर मेरे सामने रखकर कहा अब दे सकते हो पुष्पांजलि देने के बाद मैंने सरल भाव से कहा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 यह कहकर उन्होंने स्नेह से मेरे सिर पर हाथ रखा इसके बाद एक बार श्री श्री मां का दर्शन करने गया तो बातचीत होने लगी बातों बातों में मैंने दुख प्रकट करते हुए मां से कहा मां संसार में बहुत तरह के झंझट हैं फिर नौकरी है इसीलिए जब तब नहीं हो पाता है मन की उन्नति भी नहीं हो रही है मां ने तुरंत अभय देते हुए कहा अभी जैसा भी हो अंत समय में ठाकुर को तुम लोगों को लेने आना ही होगा वे स्वयं कह गए हैं उनके मुंह की बात क्या व्यर्थ हो सकती है जो जी में आए करते जाओ मैं मां जिसने तुमसे दीक्षा पाई है क्या उन्हें दोबारा नहीं आना होगा मां नहीं उन्हें फिर नहीं आना होगा तुम लोग हमेशा जानना तुम्हारे पीछे एक जन है मैं मां तुम्हें पाया है यही हम लोगों का संबल है मां तुम्हें चिंता की क्या बात है बेटा तुम लोगों की बातें मुझे बहुत याद आती हैं। अन्य एक बार कोयलपाड़ा मठ में श्री श्री मां के साथ बातचीत करते समय मैंने मां से कहा मां साधन भजन कुछ नहीं हो पा रहा है मां ने अभय और आश्वासन देते हुए कहा तुम्हें कुछ नहीं करना होगा जो करना होगा मैं करूंगी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 मैं अवाक रह गया फिर बातचीत के बीच में मैंने मां के पैरों के दर्द की बात पूछी मैंने पूछा सुना है कि किसी किसी के पैर छूने पर तुम्हें कष्ट होता है मां मां हां बेटा किसी किसी के छूने से शरीर मानो शीतल हो जाता है और किसी किसी के छूने से लगता है मानो बर्रे ने काटा हो किसी को कुछ कहती नहीं मैंने मन ही मन सोचा तो क्या हम लोग उसी बर्रे की श्रेणी के हैं अंतर्यामिनी बोल उठी नहीं बेटा तुम लोग वैसे नहीं हो इसके कुछ महीने बाद रथयात्रा की छुट्टी में मैं फिर कोयलपाड़ा आश्रम गया रथ यात्रा के दिन श्री श्री मां से मेरे इस प्रकार बातचीत हुई मैं मैंने तुम्हारी कृपा पाई है यही मेरा संबल और विश्वास है मां तुम्हें चिंता की क्या बात है बेटा तुम तो मेरे हृदय में हो मन में किसी अभाव या किसी चीज की जरूरत होने पर तुम लोगों की याद आती है कि इंदु आदि हैं तो फिर चिंता कैसी तुम्हें कुछ नहीं करना होगा तुम्हारे लिए मैं करती हूं मैंने फिर पूछा तुम्हारी जहां जितनी भी संताने हैं सभी के लिए तुम्हें करना होगा मां सभी के लिए मुझे करना होगा मैं तुम्हारे इतने बच्चे हैं क्या तुम्हें सबकी याद है नहीं सभी की याद नहीं आती मैं तो फिर तुमने यह तो कहा कि तुम्हें सभी के लिए करना होगा मां जिनके जिनके नाम याद आते हैं उनके लिए जप करती हूं और जिनके नाम याद नहीं आते उनके लिए ठाकुर से प्रार्थना करती हूं ठाकुर मेरे अनेक बच्चे अनेक जगहों पर हैं